ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस कंडिका में तृतीय जन्म की उक्ति है तृतीय जन्म बताया गया प्रतिपत्ति यानी प्रतिनिधि पिता अपने पुत्र को बना देता हैं उसके बाद पिता को जो कर्म से निवर्त्य ऋण था उस कृत्य से माना जाता है मुक्त हो गया कृतकृत्य क्रित हो गया यानी ऋण त्रय का अपाकरण जो कर्तव्य था उससे रहित हो गया प्रतिनिधि बनाने के बाद और फिर प्रतिनिधि क्यों बनाता है पिता स्वयं ही अभी तक कर्म करते आ रहा था तो क्यों नहीं करता इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा गया था कि वह वयोगत है यानी जीर्ण शरीर वाला है जरा अवस्था से ग्रस्त है और अपने आप को समझ रहा है मरणोन्मुख मरण के समीप इसलिए पुत्र को प्रतिनिधि बनाता है शास्त्रविहित कर्म का अनुष्ठान करने के लिए और जब शरीर छोड़ देता है पूर्व शरीर तो पूर्व शरीर त्याग समकाल में ही उत्तर शरीर का ग्रहण करता है उत्तर शरीर का ग्रहण करते हुए ही पूर्व शरीर छोड़ता है इसे समझाने के लिए तीर्ण दृष्टांत बताया गया था तीर्ण जलु वत भाष्य में और टीका में टीका कारण ये ण जलुका वत ये दृष्टान्त भाष्कर भगवान ने कहा से लाया इस वाक्य में इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया कहा था कि जो ये वार है प्रयन एव शरीरम यानी प्रयन एव पुनर्जायते ये मूल कंडिका में जो प्रयन एव यहां पर प्रयुक्त कार है इस कार का यह अर्थ निकलता है कि उत्तर शरीर का ग्रहण करते ही पूर्व शरीर छोड़ता है उससे पहले नहीं और इसे स्पष्ट करने के लिए तृण जलु का दृष्टान्त है तीर्ण का जैसे अग्र आश्रय को पकड़ता है तब पूर्व आश्रय को छोड़ता है ऐसे जीव भी उत्तर शरीर को जो कर्म से प्राप्त होने वाला है उसे मय के रूप में ग्रहण करके ही पूर्व आलंबन को छोड़ता है ये तृणजलुका दृष्टान्त से कालकृत व्यवधाना भाव जो बताया गया था तो इस टीका में तृणजलुका इस प्रतीक के बाद में टीकाकार इस अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं ये टीका बाकी है ना? वत इस प्रतीक के बाद वाली इसे देखिए कि तृणजलुका गृणक्रम्य आत्मा देहर मुे तृणजलुका का स्पष्टीकरण है कि तृण जलुका नाम का जो कीट है वह जैसे तृण अंतम गत्वा जिस तीर्ण को अपने आश्रय के रूप में पकड़ा हुआ है उस तीर्ण का अग्रभाग अंत कहलाता है वहां जाकर के फिर अपने आश्रय के रूप में तीनातर को ग्रहण करता है तो तीर्णांतरम आक्रम्य तो शरीर के अग्र भाग से पकड़ लेता है दूसरे तीर्ण को और जब अच्छी तरह से दूसरा तीर्णांतर तीर्ण पकड़ में आ जाता है उस समय पूर्व तीर्ण से पूरा का पूरा अपना शरीर का उपसंहार कर लेता है अपने शरीर का ये कहा गया कि तीर्णातरम आक्रम्य आत्मा का जो शरीर है उसे पूर्वस्मत तो यानी पूर्व तीर्ण मुंचती आश्रय के रूप में पकड़ा हुआ जो पूर्व तीर्ण है उसे छोड़ देता है जब दूसरा तीर्ण परिपक्व आश्रय के रूप में मिल जाता है इसे ये दृष्टांत है दृष्टांत में तीर्णांतर का ग्रहण और पूर्व तीर्ण का परित्याग इसमें व्यवधान नहीं है कालकृत विलंबा भाव है ऐसे ही दारिष्टांत में कहा जा रहा है कि एवं एवं अयम आत्मा मियमान आत्मा को अयम आत्मा शब्द से लेना पिता क्या करता है देहांतरम परिगृह पूर्व देहमचती मध्य विलंबा श्रुत्यन्तरे श्रुत्यंतरे उत्यथ तो बीच में याने पूर्व शरीर का परित्याग और उत्तर शरीर का ग्रहण इसका इन दोनों का जो मध्य है इस मध्य में विलंबा भाव दूसरी श्रुति बता रही है बृहदारण्य श्रुति बता रही है तो कर्मचितम देहांत अब ये जो भाष्य में है कि देहांतरम उपादान कर्मचितम पुनर्जाते ये कर्मचितम ये पद है विशेषण का उसका अन्वय बता रहे हैं टीकाकार कि पुनर्जायते इति उपादान अब आगे जो है तदस्य मृत् प्रतिप्त यृतीय जन्म ये आ रहा है इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए यद्यपि देव यान पित्री यान मार्गाभ्याम शरीर उभयता व्या उभय मगाभ्याम तत्सिद्धे इति सूत्रे आकाशाच चंद्रमसम येष सोमो राजा इति श्रुते न तो पूर्वदेह त्याग काल यहाँ तक आशंका है एव तक यद्यपि से लेकर के और इस आशंका का समाधान जिस अभिप्राय से किया जा रहा है तदस्य मृत्वा इत्यादि वाक्य से वह अभिप्राय तथापि इत्यादि वाक्य से स्पष्ट कर रहे हैं टीकाकार अवतरण टीका में ही तो पहले शंका को बताने वाला जो वाक्य है टीका में इसका अर्थ अनुसंधान करते हम लोग तो आकार अभी बताया गया कि पूर्व शरीर परित्याग उत्तर शरीर का परिग्रहण इनमें विलंब नहीं है विलंबा भाव बता रहा है प्रयन एव यहां पर प्रयुक्त एवकार ये, ये अभी बताया न इस पर आशंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी और निराधार आशंका नहीं है इसके लिए आधार बनाया जा रहा है वेदांत के ही आचार्य जो भगवान व्यास जी है उनके वचन को और श्रुति को तो श्रुति तथा सूत्र सूत्र यानी ब्रह्म सूत्र तो भगवान व्यास जी का ब्रह्म सूत्रात्मक वाक्य ये प्रमाण माना जाता है ना प्रस्थान त्रय वेदांत दर्शन में प्रमाण है तीन प्रमाण माने जाते हैं व्याकरण में तीन प्रमाण माने जाते हैं इधर भी ऐसे तो छह प्रमाण है लेकिन तीन वचनों को वेदांत में श्रुति सूत्र भाष्य इनका विरोध नहीं होना चाहिए और उधर व्याकरण में पतंजलि जी पाणिनि जी और वार्तिककार कायन इनके वचनों को माना जाता है प्रमाण तो यहां पर श्रुति तो स्वतः प्रमाण है और मूलक होने से व्यास जी का वचन तथा भाष्कर भगवान का वचन भी प्रमाण माना जाता है तो एक श्रुति तथा एक व्यास जी का वचन पूर्व पक्षी बता रहे हैं कि जो देवयान मार्ग से जाते हैं देवयान मार्ग का मतलब संसार का फल प्राप्त करने के लिए कितने मार्ग हैं? हाँ? तीन एक है देवयान मार्ग दूसरा है पितृयान मार्ग और तीसरा है जायस्व म्रियस्व तो जायस्व म्रियस्व में तो पूर्व देह परित्याग उत्तर देह का परिग्रह इनमें विलंबा भाव है विलंब नहीं है तुरंत होता है लेकिन देवयान मार्ग तथा पितृयान मार्ग से जा करके शरीरांत संसारांत पाती फलोपभोग करने के लिए मिलने वाला जो शरीर है वह माना जाता है देवयान मार्ग तथा पितृयान मार्ग से जिन लोकों में जाया जाता है उन लोकों में पहुंचने पर शरीर मिलता है नहीं कि ये शरीर छोड़ते समय ही वो शरीर मिलेगा ऐसा कौन बता रहा है तो कहते हैं श्रुति बताती है और व्यास जी बताते हैं तो श्रुति और व्यास जी ऐसा बताएंगे कि देवयान तथा पितृयान मार्ग से गंतव्य लोक में जाने वाला जीव वहां पहुंचने के बाद शरीर धारण करता है पहले नहीं तो ये प्रयन ये व पुनर्जाये यहां पर एवकार का जो प्रयोग किया गया है दोनों में कालकृत व्यवधाना भाव को दिखाने के लिए दो कौन पूर्व शरीर का परित्याग उत्तर शरीर का ग्रहण रूप जो दो क्रियाएं हैं इन दो क्रियाओं में विलंबा भाव बताया गया है एवकार के द्वारा ऐसा व्याख्यान भाष्यकार ने किया है ना और टीकाकार ने भी किया यानी भाष्य में दृष्टांत बताया गया तीर्ण यह इसी विलंबा भाव को बताने के लिए और टीकाकार ने इसी प्रकार का यह अर्थ किया है एवकार का लेकिन यहकार का अर्थ बताना श्रुति तथा व्यास वचन विरुद्ध प्रतीत हो रहा है इस अर्थ कथन में श्रुति विरोध और सूत्र विरोध नामक दोष आ रहा है ये कह रहे हैं टीकाकार पूर्व पक्ष के मुख से आशंका करते हुए कि देवयान पितृयान मार्गाभ्याम गच्छताम देवयान मार्ग से कौन जाते हैं उपासक देवयान मार्ग का दूसरा नाम है उत्तरायण मार्ग उत्तरायण मार्ग पहुंचाता है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक जाते हैं उपासक उत्तरायण मार्ग उपासकों के लिए ही बना हुआ है केवल उपासना या कर्म समुचित उपासना का अनुष्ठान करने वाले ही देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मलोक यहां से कितना दूर है दूर है कि नहीं दूर नहीं है पास ही में है कौन है कहाँ है वो तो ब्रह्म है ब्रह्मा। वहां ब्रह्म लोक शब्दकार थे ब्रह्म ये वो लोग ब्रह्म लोक लेकिन ये प्रसिद्ध जो ब्रह्मलोक लोक है देवान मार्ग से जहां जाया जाता है वह ब्रह्मलोक बहुत दूर है सबसे ऊपर है संसार में सूर्य से भी ऊपर है तो वो ब्रह्मलोक तो पहुंचने के लिए व्यवधान लगेगा कि नहीं लगेगा इस शरीर से निकलेगा फिर मार्ग में बताएं कहीं एक स्थान वहां से होते हुए निकलता है विद्युत लोक में जाता है विद्युत लोक में फिर प्रतीक्षा करता है वहां आमानो पुरुषा करके ले जाता है ब्रह्म लोक में मानव योनि, यानी मनु की सृष्टि मानव कहलाती है तो मनु की सृष्टि है विद्युत लोक तक वहां से आगे मानस सृष्टि है मानव सृष्टि नहीं मानव सृष्टि का अर्थ है योनिज सृष्टि सृष्टि तो है विद्युत लोक तक और ब्रह्मलोक ये मानस सृष्टि है तो इसलिए वहां ब्रह्मलोक में कोई मानव सृष्टि स्थ जाकर के नहीं पहुंचाएगा ब्रह्मलोक में वहां विदित लोक तक पहुंचाते हैं मानव सृष्टि श्रिष्ट, श्रिष, में विद्यमान देवता मरने वाले जीव को देवयान मार्ग से जाने वाले जीव को भी ले जाने के लिए देवदूत आते हैं ये प्रसिद्धि है अपनी वो देवदूत हैं आतिवाहिक देवता कहलाते हैं ब्रह्म सूत्र में और पित्रियान मार्ग से जाने वाले को भी देवदूत आते हैं उनको भी अतिवाहिक देवता कहा जाता है वे अतिवाहिक देवता दिखती नहीं है आख से भावना नेत्र से दिखती है जैसे शरीर से निकलता है उत्तरायण मार्ग से जाने वाला उपासक मूर्धा का भेदन करके सुषमना नाड़ी से फिर स्थान से निकलता है और फिर वहीं पर अर्ची नामक जो देवता है वह अपने हाथ में ले लेती यानी रिशिव कर लेती उन्हें जैसे किसी को स्टेशन से या एयरपोर्ट से लेने के लिए जाते हैं ना अपने अतिथि को ऐसे देवता आते हैं ब्रह्मा जी भेजते हैं व्यवस्था है वो अर्ची नामक देवता फलाने देवता तक करते करते वहाँ विद्युत लोक तक पहुंचाते हैं मानव सृष्टि स्तर फिर वहां पहुंचाने के बाद वहाँ रहने की व्यवस्था है लेकिन गंतव्य पर अभी पहुंचे नहीं हैं तो वहां से अमानव पुरुषा करके ले जाता है इनको जितने भी वहाँ एकत्रित हुए हैं उनको तो ये सब प्रक्रिया होते समय मनुष्य शरीर से निकला विद्युत लोक में पहुंचा वहां से ब्रह्म लोक में गया और वहां फिर शरीर धारण करेगा ब्रह्म लोक के नागरिक का तो कुछ काल लगेगा कि नहीं लगेगा समय लगेगा कि नहीं लगेगा और यहां पर तो आपने कहा कि प्रयन एव पुनर्जाते में एवंकार का अर्थ है क्या विलंबा भाव कि तुरंत शरीर मिलता है लेकिन व्यास जी तो कहते हैं कि अतिवाहिक देवताओं की सिद्धि दिखाने वाला यह सूत्र है कि लोकांतरे एवं शरीर ग्रहणम उक्तम यहां तक तो टीकाकार का वाक्य है लोकांतर से लेना ब्रह्मलोक और पितृलोक पित लोक कहला, कहलाता है स्वर्गलोक और उस ब्रह्मलोक तथा स्वर्गलोक में ही जाने वाले इन दो मार्ग से जाने वाले जीवों को शरीर का ग्रहण होता है शरीर ग्रहण करते हैं वे लोग ऐसा व्यास जी ने तथा श्रुति ने बताया है तो व्यास जी ने कौन से सूत्र से बताया तो ये सूत्र है उभय व्यामोहात् तत्सिधे पूर्व पक्षी ने शंका की ये ब्रह्म सूत्र जहां पर आया है वहां पर कि आतिवाहिक देवता होती है ऐसा सिद्धांति कह रहे हैं पूर्व पक्षी कहते हैं कि आतिवाहिक देवता का निश्चाय कोई प्रमाण युक्ति भी होनी चाहिए ना तो युक्ति बताई बत, बता गई यहां पर कि उभय व्यामोहा उभय व्यामोहा इसमें उभय शब्द का अर्थ है यदि केवल मार्ग रूप मानेंगे अर्चिर को देवता नहीं मानेंगे ये मार्ग है जैसे सड़क होता होती है तो ये सड़क चेतन है कि अचेतन है अचेतन है जड़ है उसे कोई ज्ञान रहेगा नहीं तो ऐसे अर्चिरादि केवल मार्ग का नाम मात्र होगा जैसे ऋषिकेश दिल्ली हाईवे महात्मा गांधी रोड ये रोड चेतन है क्या अचेतन है और जाने वाला जो जीव है एक उसको लेना एक मार्ग को और मार्ग से जाने वाले जीव को तो जीव भी चेतन होता हुआ भी उस समय उसे कोई ज्ञान नहीं है जब जाता है शरीर से निकलता है तो अज्ञानी बन करके ही जाता है मूढ़ बन करके जाता है इसलिए कहते हैं कि उभय शब्द से लेना मार्ग तथा मार्गी को मार्गी कहलाएगा जो मार्ग से गमन कर रहा है तो वह व्यामोहात में वह शब्द का अर्थ हुआ मार्ग तथा मार्ग से जाने वाला जीव ये दोनों भी कैसे हैं तो व्यामोहात यानी ग्रस्त है मूढ़ है जीव चेतन होता हुआ भी उस समय मोह को प्राप्त है अज्ञान से ग्रस्त है अविद्या से ग्रस्त है और मार्ग तो जड़ है तो फिर यदि बीच में ऐसी आए, स्थिति में जैसे कहीं एक्सीडेंट हुआ और बेहोश पड़ा हुआ अभी जी रहा है श्वास चल रहे हैं जिसके वो स्वयं उठ करके अस्पताल जा सकता है क्या उसको ले जाने वाले दूसरे व्यक्ति होते हैं वो जानते हैं अस्पताल का मार्ग ये है मार्ग का ज्ञान रखने वाले ही व्यक्ति अस्पताल के ओर बेहोश हुए व्यक्ति को ले जा सकते हैं ऐसे इधर तो मार्ग तो जड़ होने के कारण अज्ञा है जीव उस मार्ग से गुजरने वाला वो बेहोश पड़ा हुआ है मरीज बेहोश पड़े हुए मरीज की तरह है वो स्वयं नहीं जा सकता अस्पताल तो ले जाने वाला तो चेतन होता है वो जानता है इसलिए कोई ना कोई जानकार होना चाहिए जो हो, उसके गंतव्य तक पहुंचा सके उसे ब्रह्मलोक तक पहुंचा सके स्वर्गलोक तक पहुंचा सके ऐसे कोई न कोई चेतन होने चाहिए ये दोनों तो मूढ़ हैं अज्ञानी हैं तो उभय व्यामोहात ये पंचम्त तो हेतु होगा किसमें तत्सिद्धे इसमें तो तत्सिद्धे इसमें तत शब्द से लेना आतिवाहिक देवता को तो आतिवाहिक देवताओं की सिद्धि होती है साम सिद्धि ही तत्सिद्धि ये सी तत्पुरुष समास है तो आतिवाहिक देवताओं की सिद्धि हो जाती है किससे कि मार्ग तथा मार्गी दोनों के व्यामोहग्रस्त होने से एक इन दोनों से अतिरिक्त तीसरा इनको ले जाने वाला उस मार्ग से चेतन सिद्ध होता है वो चेतन देवता सिद्ध होती आतिवाहिक देवता सिद्ध होती है तो इति सूत्रे, सूत्र इस सूत्र में क्या बताया है कि जो उत्तराय मार्ग तथा दक्षिणान मार्ग से जा रहे हैं जीव उन्हें ब्रह्मलोक तथा स्वर्गलोक में पहुंचने के बाद शरीर मिलता है ऐसा ये ब्रह्म सूत्र बताता है इस ब्रह्म सूत्र में व्यास जी ने बताया और व्यास जी का ये वचन व्यास जी पुरुष विशेष होने के कारण प्रमाण तब माना जाएगा जब श्रुति मूलक होगा तो व्यास जी के इस सूत्र की भी मूलभूत श्रुति बता रहे हैं कि आकाशात चंद्रमसम ये सोमो राजा इति श्रुते तो व्यास जी इस श्रुति को आधार बना करके ये कह रहे हैं उभय व्यामोहा तत्सिधे ये सूत्र व्यास जी ने इस श्रुति को आधार बना करके लिखा है यानी व्यास जी के वचन के लिए मूल प्रमाण ये श्रुति वचन है तो आकाशात चंद्रमसम का अर्थ है आकाश अभिमानी देवता से वह ले जाया जाता है कहा पर यहां चंद्रमा शब्द का अर्थ है स्वर्ग लोक पितृयान मार्ग से जाने वाला जो कर्मी है पुण्य कर्म करने वाले पितृयान मार्ग से जाते हैं पितृयान मार्ग यानी दक्षिणायन मार्ग उसमें एक अंतिम ऊपरता है आकाश अतिवाहिक देवता आकाश आकाशाभिमानी देवता को अतिवाहिक देवता कहा, वो वहां पर पहुंचा देती है और भी स्वर्गलोक में पहुंचने के बाद कहते हैं ये शह सोमो राजा वहां पर सोम राजा बन जाता है ये सोम राजा का अर्थ है उसे उसके पुण्य कर्म के फल का भोग करने के लिए मिलने वाला शरीर भोगायतन देवता का शरीर मिलेगा ना उसको वहां पर उस शरीर का नाम है सोम राजा। तो ये सह सोमो राजा। तो वहां पर जाकर के राजा बना का मतलब अपने पुण्य कर्म का फलोपभोग आयतन शरीर धारी बन गया पुण्य कर्म का फलोपभोग करने के लिए आयतन है शरीर वो कौन सा शरीर देवता शरीर और उस देवता शरीर को धारण कर लिया वहां पर ऐसा ये श्रुति बता रही है और यही बात व्यास जी ने उभ व्यामुहा तत्सिधे से बताई है तो ये श्रुति तथा व्यास जी श्रुति मूलक व्यास वचन के साथ विरोध होगा ये वकार का विलंबा भाव अर्थ करेंगे तो ये पूर्व पक्षी का कथन है कि न तू पूर्व देह त्याग काल एवं यानी पूर्व शरीर के त्याग के समय ही पूर्व शरीर का त्याग और उत्तर शरीर का ग्रहण तुरंत उसी क्षण ऐसा इस व्यास वचन से सिद्ध नहीं हो रहा है और आकाशात चंद्रमसन ये राजा इस श्रुति से भी सिद्ध नहीं हो रहा है इसलिए का जो अर्थ आपने बताया वह श्रुति तथा सूत्र विरुद्ध अर्थ है ये यह यहां तक शंका हुई पूर्व पक्ष की अब तथापि इत्यादि से सिद्धांती जिस अभिप्राय से समाधान करने जा रहे हैं वह अभिप्राय टीकाकार बता रहे हैं कि तथापि भवति स विज्ञानो स विज्ञानमे भावी भावीशरी उत्क्रांति काल एवं गृहवात्प्रा तृणलुका इति द्रष्ट्य यहाँ पर बताया कि कहते हैं सविज्ञानो भवती तथापि ये जिस श्रुति और व्यास जी के वचन के साथ विरोध बताया उससे अन्य श्रुति बता रही है पूर्व पक्षी कहते हैं हमारा समर्थन कर रही है पूर्व पक्षी यानी सिद्धांत सिद्धांति रहेंगे सिद्धांती पर किया था ना पूर्व पक्षी ने पूर्व पक्षी का समाधान करने के लिए सिद्धांती कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में यह श्रुति वचन है इसलिए मानना होगा कि व्यास वचन का अर्थ का विरोध भी ना हो सूत्र का विरोध भी ना हो श्रुतियों का भी विरोध ना हो और जो हमारे पक्ष का समर्थन कर रही है श्रुति उन दोनों में संवाद हो व्याजी में और हमारे पक्ष का समाधान करने वाली श्रुति में विवाद न हो करके संवाद हो ऐसा अर्थ निकालना पड़ेगा ना तो एक श्रुति है कि जाने वाला जो जीव है इस शरीर को छोड़ करके जाने वाला जीव क्या करता है तो कहते हैं सविज्ञानो भगवती वो सविज्ञान होता है सविज्ञान में विज्ञान शब्द का अर्थ है ईश्वर के द्वारा मृत्यु के समय वो सारी प्रक्रिया बताई गई है छांदोग्य में भी बृधारण्य में भी क्या प्रक्रिया होती है जब इस शरीर में रहने का निमित्तभूत प्रारब्ध समाप्त हो जाए सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर में अवस्थान कब तक होता है जब तक स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर के संबंध को बनाए रखने वाला प्रारब्ध रूप निमित्त विद्यमान है और उस प्रारब्ध का धीरे धीरे धीरे धीरे क्षय हो जाता है समापन हो जाता है किससे भोग से जितना समय व्यतीत होता जाएगा उतना ही प्रारब्ध का फल सुख दुख भोग करके प्रारब्ध का भी क्षय होता जाएगा समाप्ति होती जाएगी और एक समय आएगा कि प्रारब्ध गारा फल भोग लिया अब प्रारब्ध समाप्त हो गया तो उस समय फिर इसको छोड़ना पड़ता है इस शरीर को ये लीज पर लिया हुआ है और लीज का समय समाप्त हो जाए तो यदि लीज का नवीनीकरण नहीं होगा तो छोड़ना है खाली करनी पड़ेगी ना भूमि लीज पर ली हुई ऐसे लीज पर लिया हुआ ये शरीर है किराया का मकान है और किरायेदार का किराया नामा नहीं बढ़ा रहा है घर मालिक तो उसे वो घर छोड़कर करके दूसरे घर में जाना ही पड़ेगा जाता है उस समय जाना होता है लेकिन उससे पहले तुरंत ही घर छोड़कर के रोड पर थोड़ी आता है थोड़ी मोहलत मांगता है कि आठ दिन में दस दिन में फिर अपना घर देखता है वहां चला जाता है ऐसे ही कर्म की फिल्म देखता है उस समय सबसे पहले क्या होता है फिर जगत का बाह्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला जो रूपाधि विषय है उन रूपाधि विषयों का ग्रहण रूप व्यापार बाह्य इंद्रिय करना बंद कर देती है वहां यह नहीं कर सकते रूपाधि का ग्रहण करके सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते बाह्य इंद्रिया उपसृत हो जाती है मन में और उसके बाद फिर कितने भी उस शरीर के परिजन आ करके कितने भी जोर जोर से बोले मैं आया हूं पहचानते हो कि नहीं तो न तो वो पहचानेगा न देखेगा न कहेगा कि हाँ फलाने हो बिस्ताने हो मन सचेत रहेगा वो कर्म की फिल्म वासना की फिल्म देखता रहेगा फिर वहां निर्धारण करेगा प्रारब्ध का और फिर मन का भी उपसंगार होगा प्राण में प्राण का उपसंगार होगा जीव में और फिर जीव भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर के जाएगा कहा जाएगा तो हृदय में ही ईश्वर के अधीन होगा हृदय में ईश्वर है ना कर्मफल विधाता उनके अधीन होगा जीव का व्यापार बंद हो गया एक प्रकार से बीच में एजेंट होता है ना एक मकान किराए से मकान देने वाले बड़े बड़े शहरों में दिलाने वाले होते हैं तो उसे उस वैसा ये ईश्वर है ईश्वर को बता देंगे कि ऐसा ऐसा ये मेरा इतना इतनी पूंजी है इतने किराए से मिलने वाला मकान हमको कहीं दे दो वो प्रारब्ध ही पूंजी रहेगी ईश्वर फिर उसे देख करके प्रारब्ध को उसका जो भूत सूक्ष्म था उस भूत सूक्ष्म में ये प्रारब्ध का फलोपभोग जिस शरीर में हो सकता है चौरासी लाख प्रकार के शरीर में से उस शरीर के रूप में परिणत होने की शक्ति संकल्प से संचरित करेंगे ईश्वर संकल्प करेंगे कि इस भूत सूक्ष्म का परिणाम फलाना शरीर हो जाए इंद्र शरीर या देवता शरीर अग्नि शरीर वायु शरीर जो भी है या ब्रह्मलोक का नागरिक शरीर या बाकी इस लोक का ही पुनः ये ईश्वर के द्वारा संकल्पित शरीर को इसी शरीर में रहते रहते फिर एक बार बुद्धि से प्रकट होकर के मैं के रूप में पकड़ लेता है इसे कहा जाता है वासनामय शरीर ये जो ईश्वर के द्वारा संकल्पित शरीर है वो है वासनामय शरीर और उस वासनामय शरीर को विज्ञान स, श, विज्ञान शब्द से कहा गया और सविज्ञानो भवती यानी उस वासनामय शरीर में अभिमान ये विज्ञान शब्द का अर्थ है और सविज्ञानु सव भगवती का अर्थ निकलेगा ईश्वर के द्वारा संकल्पित भावी शरीर में तादात में अभिमान रूप विज्ञान से युक्त होता है वो इसी शरीर में रहते रहते वासनामय शरीर को मैं के रूप में पकड़ लेता है तो यानी अपनी अहंता का आलमन बना लेता है ईश्वर के द्वारा संकल्पित शरीर को वो वासनामय शरीर है वासना में शरीर विषयक अभिमानवान हो गया ये सब विज्ञानवान होना है सविज्ञानोभवती और फिर सविज्ञानम एव अनुभव क्रामती तो इस शरीर को छोड़ करके भावी शरीर जिस लोक में मिलना है उस लोक को कहा गया आ, सविज्ञानम एव अनुभव क्रामती उस लोगों के दृष्टिगोचर होने वाला अभी सूक्ष्म रूप तो बन गया है वासना में शरीर वह स्थूल रूप धारण करने वाला है जिस शरीर में जिस लोक में उस लोक के प्रति अनुभव क्रामती का अर्थ है गमन करता है अवक्रामती अनु भी उपसर्ग है अनु का है लक्ष्य बना करके फिर ये शरीर जिस लोक में स्थूल रूप धारण करने वाला है वासनामय शरीर उसका जिस लोक में स्थूल रूप धारण करने वाला है उसी लोक के प्रति अवक्रामती का अर्थ है गमन करता है गच्छति जाता है लेकिन उस समय वह स्थूल शरीर अभी वासनामय है, है यानी सूक्ष्म है भूत सूक्ष्म से परिवेशित है ना पैर आदि जो उसके गोलक है वो प्रकट नहीं हुए हैं लेकिन वैसे ही प्रकट होंगे जैसे वासना ईश्वर ने संकल्प किया इसलिए तद अभावात तो इंद्रियों के गोलकों का विकास न होने से वो बेहोशी रहेगा व्यामोही रहेगा अज्ञानी रहेगा जाने वाला जीव लेकिन रहता है सभी ज्ञान का मतलब उसी शरीर में आत्माभिमान वान उसी को मय के रूप में पकड़ करके जाता है और फिर वहां जाकर के सोमराजा बन जाता है स्वर्ग में जाकर के ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मलोक का नागरिक बन जाता है तो इति वासना वासनाम भावी शरीर उत्क्रांति काले इति गृण तो इस श्रुति में सविज्ञान सविज्ञानो स विज्ञानम एवं एव अन्अवक्रामती इस श्रुति में बताया गया है कि वासनामय जो भावी शरीर है यानी ईश्वर के द्वारा संकल्पित जो शरीर है उसे वासनामय भावी शरीर शब्द से कहा जा रहा है उसे वह पूर्व शरीर के त्याग काल में ही ग्रहण करता है ये बताया गया है इस श्रुति में तो उत्क्रांति काले एव उत्क्रांति काल है पूर्व शरीर का परित्याग काल और उसी समय वो ग्रहण करता है ऐसा कथन होने से तद अभिप्राय तीन जलुका निदर्शनम तो तद अभिप्राय है का मतलब तीर्ण का दृष्टांत जिस श्रुति में आया है वह श्रुति भी तीर्ण के दृष्टांत से यही बताना चाह रही है कि पहले ईश्वर के द्वारा संकल्पित वासनामय भावी शरीर का मैं के रूप में आश्रय लेता है तब यह पूर्व आश्रयभूत अहंता का आलम्बन भूत शरीर छोड़ता है इसी अभिप्राय से ये तीर्ण जलु का भी है इसलिए दोनों में कोई विरोध नहीं है अविरोधी है और सूत्र सूत्र के साथ भी कोई विरोध नहीं है सूत्रकार ने भी में शरीर में अहम अभिमान जाने वाले जीव का नहीं होता है ऐसा खंडन नहीं किया है ये नहीं बताया है ये बताया है कि अभी गोलकों का विकास न होने के कारण मूर्छित होता है व्यामोहग्रस्त होता है जाने वाला जीव और मार्ग भी जड़ है इसलिए ऐसी अवस्था में उसको उसके गंतव्य तक ले जाने वाला कोई चाहिए वो आतिवाहिक देवता है ये अर्थ निकलता है न कि वो शरीर त्याग काल में शरीर को दूसरे शरीर को ग्रहण नहीं करता है ये अर्थ सूत्र का भी नहीं निकल रहा है इसलिए कोई सूत्र का विरोध नहीं है ये यहाँ पर बताया गया दोनों श्रुतियों का आपस में अविरोध तथा सूत्र का भी अविरोध यह स्पष्ट किया गया अब भाष्य में है कि तदस्य मृत्वा प्रतिपत्तव्यम यृतीयम जन्म तो आश्य शब्द से लीजिए पिता को तो पिता का मृत्वा प्रतिपत्तव्यम यत् जन्म तत् तृतीय जन्म ऐसा लगा दीजिए तो पितृ मृत् का अर्थ है पितृशरी मुंचित्वा पित, आ, पित्री शरीर को त्याग करके शरीरम त्यक्त्वा ये मृतवा का अर्थ निकलेगा शब्द का अर्थ है पितृ शरीरम तो आश, आ, ये पित, पिता का आशय अन्वय करिए तृतीय जन्म के साथ आशु तत् तृतीय जन्म ऐसा अन्वय करिए पिता का यह तृतीय जन्म है कौन सा कहते यत मृत्वा प्रतिपत्तव्यम वर्तमान शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण ग्रहण धारण करना या ग्रहण करना रूप ये तृतीय जन्म है तदस्य तृतीयम जन्म इसका व्याख्यान हुआ इसका अन्वय करते हैं टीकाकार यृत्वा प्रतिप्तव्यम तदस्य तृतीयम जन्म इति अन्वय इस वाक्य का अन्वय इस प्रकार करना कि जो हो मर करके प्राप्त होने वाला दूसरा शरीर है दूसरे शरीर का ग्रहण है वह तृतीय जन्म है अब एक शंका की जा रही है ननु इत्यादि से भाष्य में इसका उत्तरण है टीका में कि द्वयम् उक्तम तस्व तृतीय जन्म, जन्म वक्तव्यम औचित्यात कहते हैं पूर्व में दो जन्म जिसके बताए गए हैं तीसरा जन्म भी उसी का बताना चाहिए ना क्यूंकि तृतीय संख्या जो है द्वित्व संख्या की अपेक्षा करती है तो जन्म में जन्म द्वयत्व तो जो है किसका बता, ब, बताया गया है दो जन्म बताए गए हैं पुत्र के तो पुत्र का ही तीस, तीसरा जन्म बताना चाहिए ना? लेकिन यहां पर तदस्य तृतीय जन्म में आशीय सर्वनाम परामर्शक बन रहा है पिता का तो पिता का तृतीय जन्म बताया गया पित्री शरीर छोड़ दिया पिता ने और दूसरा शरीर प्राप्त किया तो वह तीसरा जन्म हुआ वो तो पिता का जन्म बताया गया तीसरा और दो बताए गए हैं पूर्व में पुत्र के ये अनुचित प्रतीत हो रहा है तो ये कहते हैं कि यश जन्मद्वयम उक्तम तो यश अने पुत्र जन्मद्वयम उक्तम से वह यानी पुत्र से व तृतीय जन्म वक्तव्य तीसरा जन्म भी पुत्र का ही आ, कथन करना चाहिए क्यों कहते पर सात नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा अन्वय बोध जनकवात तो। अन्वय बोध का जनक इसी प्रकार होगा जन्मद्व तो जिसमें बताया गया उसी में जन्मत तो भी बताना उचित है इसे लगता है। अन्यथा टीका में टीकाकार कहते हैं अन्यथा अस्य अन्य अतु पूर्वज दुकान द्वे, इदम अस्य पिता तृतीय जन्मअन्वयापत् इति शंकते इस प्रकार की आशंका ननु इत्यादि वाक्य से भाष्य में पूर्व पक्षी के मुख से भाष्कार भगवान करते हैं तो अन्यथा का मतलब दो जन्म पुत्र के बताए गए और तीसरा जन्म यदि पिता का बताया जाएगा तो क्या होगा कहते अस्य पितु पूर्व जन्म द्वयस्य जन्मद्वय तो पिता के पूर्वर्ती दो जन्मों का कथन न होने से इदम अस्य जन्म ये जो कथन है इसमें अन है अन दोष यानी अन्वय बोध अनिष्पत्ति है ए, पिता का ही तीसरा जन्म प्रतीत नहीं होगा दो जन्म जिसके बताए ही नहीं है उसका सीधा तीसरा जन्म बता दे तो तीसरा तृतीय तो थोड़ी रहेगा उसमें प्रथमत्व तो ही रहेगा इस प्रकार की एक पर प्रकार का अन्वय बोध अनिश्वत्ति नामक दोष रहेगा ये आशंका भाष्य में पूर्व पक्ष के मुख से आ रही है ननु संसरत पितु सकाशेण प्रथम जन्म तुमेदतीन्मन वक्त इति पितुन्म उच्यते कथम तक शंका।, शंका है कि ननु शंका है कि ये का एक वचन है संसरत शब्द है प्रातिपदिक है संसरत जगत के तरह और संसरत, संसरत ये विशेषण है पुत्र का संसरत जीव पुत्र पुत्रस्य जीवस्य पुत्र रूप जो जीव है उसका पूर्व में दो जन्म बताए हैं ना तो इस प्रकार अन्न के माध्यम से पिता के शरीर में संसरण हुआ स, पिता पिता के शरीर में से रेतो रूप से निर्गमन मातृ शरीर में रूप ये प्रथम जन्म द्वितीय जन्म हुआ प्रथम जन्म हुआ रेतो रूप से और तृतीय द्वितीय दु, जन्म हुआ कुमार रूप से माता के पास से तो ये कहा कि पिता सकाशात रेतो रूपेण प्रथम संसरतः जन्म यानी पुत्रस्य जन्म और तस्व कुमार रूपेना मातुर, ये भी अंत है मातु सकाशात ऐसा लगाना तो माता से द्वितीय जन्म उक्तम तो शिशु रूप से द्वितीय जन्म बताया गया अब आगे भी तदस्य तृतीय जन्म में अश्य शब्द से पुत्र का ही ग्रहण करना उचित होता तो तृतीय जन्मनी वक्तव्य तस्वीर पुत्र तृतीय जन्म का कथन प्राप्त होने पर प्रयतः पितर इति तृतीय इति कथम उच्यते तो मरने वाले पिता का जो भावी जन्म हो रहा है वह तृतीय जन्म है ऐसा कथन कैसे किया जा रहा है ये हो गई आशंका इसका समाधान आगे करते हैं प्रयतः ये पिता का विशेषण है ना इसका अर्थ कर दिया टीका में टीका कारण मियमा प्रयत यानी मृमा इत्यर्थ अब नए सदोष है इत्यादि से समाधान आ रहा है ये समाधान भाष्य की चर्चा हम लोग करेंगे कल